संवेद्नाँ संवेद्नाँ के पंक, की, पंक, ब्लौक ब्लौक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है ओम भारती की बाल कविता तोता बातें किया करेगा मुझसे यही सोचकर लाया तोता कोई बात नहीं कर पाता फिर भी सबको भाया तोता टीवी देख देख कर वह भी हसता कभी कभी है रोता अगर सीरियल चलते रहते वह भी रोज देर से सोता जब क्रिकेट का मैच देखता चौको छक्कों पर खुश होता लेकिन समाचार आते जब तोता भी तो आपाक होता सास, सास बहू के संवादों पर खाता खूब हवा में गोता गंगा राम कहो तो कहता यह तो नाम पुराना होता नंदू चना भिगो कर देता तोता आग बबूला होता हरी निर्ज से दूर भागता पिज्जा बर्गर को है रोता अभी आप सुन रहे थे ओम भारती की बाल, बाल कविता तोता, तोता वाचक स्वर भारती परिमल